नैना के व्यवहार को देख विक्रांत बहुत खुश हुआ अपनी आदत से मजबूर विक्रांत ने तुरंत ही नैना का हाथ पकड़कर हिलाते हुए कहा थैंक यू थैंक यू तुम्हारे साथ काम करने में मजा आ गया इसी बहाने आज विक्रांत ने नैना के कोमल हाथों का पूरा आनंद उठा लिया था हमारी लड़ाई ने ही हमें दोस्त बना डाला हे hey! नैना ने खुशी से हंसते हुए कहा फिर उसने विक्रांत के साथ गर्म से हाथ मिलाते हुए कहा अच्छा आई एम सॉरी मैंने जो भी तुम्हें कहा है उसके लिए विक्रांत को पता था कि नैना ने किस बात के लिए सॉरी बोला है नैना ने विक्रांत को धमकी दी थी कि अगली बार मिलने पर जान से मार दूंगी लेकिन फिर भी विक्रांत ने कहा क्या किस बात के लिए सॉरी मुझे तो कुछ याद भी नहीं तुमने क्या कहा था सुंदर लड़कियों को देखते ही विक्रांत के मन का शाहरुख खान जाग उठता है नैना जोर से हंस पड़ी अच्छा फिर तो सही है फिर नैना ने सीरियस होते हुए कहा अच्छा देखो हम दोनों ही यहाँ पनवेल ब्रांच पर नितेश को इंटेरोगेट कर रहे थे और यहीं पर दोनों मर्डर केस का खुलासा हुआ है अब भले ही इंटेरोगेशन यहाँ हुआ है लेकिन तुम भी इसमें इन्वॉल्व थे और रमेश सावरकर वाला मर्डर केस तुम्हारे ब्रांच का है इसलिए मैं इन्वेस्टिगेशन की सारी डिटेल तुम्हारी ब्रांच में भी भेजूंगी और दोनों ही ब्रांच के सीनियर ऑफिसर को इस इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट दूंगी जिससे इस केस को सोल्व करने का जो भी बेनिफिट मिले वो हम दोनों को बराबर ही मिले नैना की बात सुन विक्रांत ने मन ही मन सोचा कुछ भी हो यह लड़की बहुत चालाक है ये अपने फायदे के लिए ही मुझसे दोस्ती का हाथ बढ़ा रही है नितेश को इन्वेस्टिगेट करने के लिए मैं ही आया हुआ था और मेरी ही वजह से दूसरे वाले केस का भी पता लग सका है लेकिन फिर भी ये क्रेडिट लेने के लिए कितनी तेजी से आगे आ रही है फिर विक्रांत ने सोचा कुछ भी हो मैं तो यहाँ रमेश सावरकर के मर्डर केस के लिए आया था और उसका क्रेडिट तो मुझे मिलेगा ही अब ये मीरा के मर्डर केस का कुछ भी ये ये करे मुझे क्या? बिल्कुल बिल्कुल जब जरूरत हो स्वागत है ऐसा है मेरा नंबर ले लो आगे मैं तुम्हें भी इस केस की डिटेल इंफॉर्मेशन सेंड कर दूंगी और सब कुछ फटाफट करके मैं अनिता सावरकर का अरेस्ट वारंट तैयार करवाती अनीता का नाम सुनते ही एक पल के लिए विक्रांत रह अचानक से क्या हो गया नैना ने विक्रांत को चढ़ाते हुए कहा कुछ नहीं कुछ नहीं विक्रांत तुरंत ही अपनी सोच से बाहर आ गया इसके बाद उन दोनों ने एक दूसरे के फोन नंबर एक्सचेंज किए और फिर विक्रांत तुरंत ही वहां से निकल गया विक्रांत सुबह सुबह ही यहाँ पनवेल ब्रांच इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंचा था अब तक शाम हो चुकी थी उसने आज का लगभग पूरा दिन यही पनवेल ब्रांच में ही लगा दिया था एक घंटे बाद डीएन नगर पुलिस स्टेशन के इन्वेस्टिगेशन यूनिट के हेड ऑफिस में बैठा पुष्कर बड़े ध्यान से एक पेपर को पढ़ रहा था और खुश हुए जा रहा था ऑफिस में काम का वक्त खत्म हो चुका था फिर भी ना जाने क्यों पुष्कर के चेहरे पर थकान की एक भी लकीर नजर नहीं आ रही थी वो बड़े ध्यान से पेपर को देख कर जा रहा था उसके कमरे के दरवाजे पर किसी ने आकर नॉक किया दो तीन बार नॉक करने के बाद आखिर पुष्कर के ऑफिस का प्योन सतीश उसके कमरे में दाखिल हो गया आते ही उसने पुष्कर से कहा सर वो विक्रांत सर ने आपके लिए आज का स्पेशल भेजा। उन्होंने कहा है की आपका आना बहुत जरूरी है वो आपका वेट भी कर रहे है पार्किंग में गाड़ी लेकर खड़े है अरे वाह कमाल है। आज फिर तुम्हारे विक्रांत सर मुझे पार्टी दे रहे चलो अच्छा है आज मैं भी विक्रांत सर के लिए स्पेशल गिफ्ट लेकर जा रहा हूँ कैसा गिफ्ट सर मैं समझा नहीं की उन्हें थोड़ा क्यूरियस होकर कहा अरे सतीश आओ इधर आओ ये लो पढ़ो इसे इतना कहते हुए पुष्कर ने सतीश को एक कागज पढ़ने के लिए पकड़ा दिया सतीश ने उस लेटर की शुरू की दो लाइनें पढ़ते ही कहा क्या विक्रांत सर का फिर से डिपार्टमेंट ट्रांसफर हो रहा है अब वो डेटा एंट्री डिपार्टमेंट में जा रहे है लेकिन अभी तो वो इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में है तो फिर उनका डिमोशन क्यों किया जा रहा है उन्हें तो अभी कुछ दिन पहले ही अच्छे काम के लिए अवार्ड भी दिया गया था फिर अचानक से डिमोशन क्यों अरे कोई बात नहीं अभी वो ओल्ड केस हैंडल कर रहा है 10 10-15 दिन में ही जब वो वहाँ पर कोई रिस्पांस नहीं दे पाएगा तो फिर देखो कैसे मैं उसे ऑफिस में लगा दूंगा फिर विक्रांत बस एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट तक फाइलें पहुँचाने का काम करेगा <laughs> पुष्कर ने हास विक्रांत तो ने मुझसे पंगा लिया है अब देखो मैं कैसे उसे लाइन पर लाता हूँ <laughs> बिल्कुल सही कहा सर आपने सतीश भी विक्रांत को बिल्कुल पसंद नहीं करता था उसने फिर कहा ऑफिस में इतने सारे ऑफिसर हैं लेकिन विक्रांत सर जैसा सनकी कोई नहीं है उन्हें यहाँ कुछ रूल वगैरह पता नहीं बस हमेशा गुस्से में अपना रौब दिखाते रहते अरे तुम बस देखते जाओ कैसे उसका सारा रौब में खत्म करता हूं पुष्कर गुस्से से भरे लहजे में कहा उस जैसे इंसान को क्राइम डिपार्टमेंट में क्या पुलिस डिपार्टमेंट में ही नहीं रहना चाहिए बिना किसी देरी के फोन पिक कर लिया फोन उठाते ही वो दो तीन मिनट तक बस हाँ हाँ हु, हु, करता रहा इस वक्त उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था चेहरे से पसीने की बूंदे टपकने लगी थी अच्छा चलो ठीक है मैं नोट कर लेता हूँ सब कुछ इतना कहकर पुष्कर ने फोन रख दिया उसके चेहरे के उड़े रंग को देखकर सतीश को भी कुछ अंदाजा हो गया था उसने पुष्कर के फोन रखते ही पूछ डाला क्या हुआ सर उस दिक्कत है क्या विक्रांत ने 10 साल पुराना रमेश सावरकर का मर्डर केस सोल्व कर लिया है उसने रमेश के कातल को पकड़ लिया है क्या सच में इतना कहते ही सतीश के हाथ से कागज छूट जमीन पर गिर पड़ा क्या सब कुछ जानने के बाद भी पुष्कर विक्रांत को ट्रांसफर करवा देगा ये सब जानने के लिए सुनते रहिए मेरी इस कहानी को